भारतीय दर्शन शुद्धा दैित दर्शन पांच तन्मात्राओं के विशेष लक्षण क शब्द श्रोतृंद से ग्रहण करने योग्य तथा धर्मवान शब्द है शब्द को नभस्तनमात्रम अर्थात आकाश का तन्मात्र तथा दृष्टा और दृश्य का लिंग भी कहा गया है जैसे शब्द सुनकर उसका उच्चारण करने वाले का ज्ञान होता है तथा टंकार आदि शब्द सुनकर टंकार शब्द उत्पन्न करने वाली वस्तु का ज्ञान होता है कार्य अवस्था में शब्द सविशेष हो जाता है और यह पांचों भूतों का गुण है अर्थात शब्द सभी भूतों में रहता है इसलिए भेरी से उत्पन्न शब्द पृथ्वी का गुण है क्योंकि भेरी पार्थिव वस्तु है और कार्यभूत वस्तु में वर्तमान शब्द विसरणशील तथा सावजव भी है कार्य वस्तु में रहने वाला शब्द उदात्त आदि वैदिक तथा सरज आदि लौकिक स्वर के भेद से अनंत प्रकार का है शब्द स्पर्शवान भी है जैसे किसी वाद्य से उत्पन्न शब्द गत स्पर्श का तथा मर्म को छूने वाले शब्द से उत्पन्न स्पर्श का हृदय में त्वचा के द्वारा अनुभव होता है अतएव वल्लभ ने शब्द में स्पर्श रूप गुण को माना है इसके बिना न किंचन मर्मणिस्पृशेत किसी को मम स्थान म न छूना चाहिए इस प्रकार की स्मृति व्यर्थ हो जाएगी गुणे गुणानंगिकारात एक गुण में दूसरा गुण नहीं माना जाता है न्यायिकों के इस कथन को ये लोग प्रत्यक्ष विरुद्ध मानकर टाल देते हैं शब्द की नित्यता, शब्द के नित्य होने के संबंध में वल्लभाचार्य का कथन है कि वेद को नित्य मानते हुए उसी का अंशभूत वर्ण यथार्थ में नित्य ही है फिर भी लोक में उसका सुनाई देना या न देना यह तो शब्द के आविर्भाव और तिरुभाव का रूप धर्म के कारण होता है हृदयाकाश में भगवान या ब्रह्म नाद रूप में प्रथम अभिव्यक्त होता है शब्द पहले तो अभव्यक्त रहता है पश्चात नाना वर्णादि संकल्पक मनोमय सूक्ष रूप को प्राप्त कर भगवान के मुख से प्रकट होता हुआ मात्रा स्वर वर्ण रूप में स्थूल भाव थे ब्रह्मात्मक वेद रूप में वही सूक्ष्म शब्द प्रकाशित होता है वह नाद व्यापक होने के कारण हम लोगों के अंदर भी प्राण घोष रूप में रहता है स्रोत्रकान की वृत्ति का निरोध करने पर भगवान के ही द्वारा जीव उसे सुनता है अन्यथा द्वार के बंद होने के कारण वह सुनाई नहीं देता स्फोट विचार इसी नाद से को स्फोट भी कहते हैं अतएव यही नाद सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मूलाधार हृदय कंठ तथा मुख में परापश्यंती मध्यमा तथा वैखरी रूप में प्रकट होता है जिस प्रकार ब्रह्म के सचित्त और आनंद नाम है उसी प्रकार शब्द रूप ब्रह्म के वर्ण पद और वाक्य नाम है वास्तविक भेद इनमें नहीं है किंतु काल्पनिक है शब्द सर्वगत है अतएव नाना देश में स्थित वक्ता के प्रयत्न से उन उन देशों में शब्द सहज में अभिव्यक्त होता है इसके सर्वगत होने में अबाधित प्रत्यभिज्ञा ही प्रमाण है और इसीलिए सूर्य के समान एक ही समय में अनेक स्थलों से शब्द की स्थिति दिखाई पड़ती है शब्द की उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति में अंदर और बाहर वायु ही निमित्त कारण है इसके समवायु तो पाँचों भूत हैं विशेषकर आकाश और अन्य भूत सामान्य रूप से जहाँ पर ध्वनि अभिव्यक्त होती है वहाँ से कुछ दूर तक चारों ओर तो यह स्वभाव से ही स्वयं जाता है क्योंकि यह विसारी है बाद को वायु इसे दूर दूर ले जाती है इस तरह स्थानांतर में जाता हुआ शब्द अपना थोड़ा थोड़ा अंश भिन्न भिन्न कानों में लीन करता रखता जाता है जब इसके सभी अंश लीन हो जाते हैं तब वह आगे के लोगों को सुनाई नहीं देता अंत में स्वभाव से ही या काल आदि के द्वारा उसका नाश हो जाता है शब्द का अंश अंश करके नाश होते हुए देखकर इसे निरवजव कहना ठीक नहीं है ख स्पर्श त्विंद्री तो से ग्रहण करने योग्य स्पर्श है वायु तन्मात्र इसका लक्षण है कार्य वस्तु में वर्तमान यह सविशेष होकर चार भूतों का गुण है मात्र रूप में मृदु कठिन शीत तथा उष्ण ये चार इसके भेद हैं गुण स्वरूप में मृदु पिछिल फिसलन जैसे रेशमी कपड़े में कठिन शीत उष्ण अनुष्णाशीत शीत लघु गुरु संयोग आदि इसके अनेक भेद होते हैं मृदु आदि शब्द वस्तुतः धर्मवाचक होने पर भी अधिक प्रयोग होने के कारण धर्मी के निमित्त भी प्रयुक्त होते हैं लघु स्पर्श, वायु तेजस जल तथा भूमि में रहता है जैसे सूक्ष्म वायु का स्पर्श ज्वाला का स्पर्श तूल रूई का स्पर्श लघु स्पर्श होने के ही कारण तेजस ऊपर को जाता है जल का लघु स्पर्श गंगा यमुना कूप और नदी के जल को पीन से मुख में स्पष्ट मालूम होता है इसी प्रकार गुरुस्पर्श इस भी जल, वायु और भूमि में है अन्य शास्त्र में गुरुत्व स्पर्श से अतिरिक्त गुण माना गया है किंतु यहाँ स्पर्श का ही भेद गुरुत्व भी है जो स्पर्श होने के कारण तोलने पर मालूम किया जाता है स्पर्श के बिना जहाँ गुरुत्व का ज्ञान होता है वहाँ अनुमान से होता है न कि प्रत्यक्ष से संयोग स्पर्श से अतिरिक्त गुण वल्लभ के मत में नहीं माना जाता है संयोगच संयोग या नहीं मानते संयोग चक्षु से जाना जाता है और स्पर्श त्वगिंद्री से इसलिए ये दो भिन्न गुण हैं ऐसा समझना ठीक नहीं है क्योंकि चक्षु में भी त्विंद्रीय तो है ही इसलिए चक्षु से देखी गई वस्तु त्वगिंद्रीय से भी देखी जाती है यह स्वीकार करना चाहिए चक्षुर्रिय में वर्तमान जो वायु है उसका गुण स्पर्श है न कि चक्षु का अतएव मन में भी स्पर्श है श्लेष जुड़ा हुआ होना जैसे अंगुलियों का विभाग का अभाव रूप है स्नेह भी स्पर्श का ही भेद है क्योंकि यह भी त्वचा से ही जाना जाता है गा, रूप चक्षु से ग्रहण करने योग्य गुण को रूप कहते हैं तेजस तन्मात्रत्वम इसका लक्षण कहा गया है जिस द्रव्य में यह रहता है उसी के आकृति के तुल्य इसकी आकृति होती है तन्मात्र स्वरूप में यह एक ही है कार्य स्वरूप में भास्वर शुक्ल नील पीत हरित लोहित आदि रूप के अनंत भेद हैं चित्र रूप भी एक अतिरिक्त रूप है भास्वर रूप दूसरे का भी प्रकाश करता है इसलिए अपने आश्रय से अधिक देश में रहने वाला होता है यह विशरणशील होता है घ रस रसनेन्द्रिय से ग्राही गुण रस है जल तन्मात्रत्व इसका कारण है तन्मात्रा रूप में यह अव्यक्त मधुर है कार्य वस्तु में होने से कसैला मधुर तिक्त कड़वा, खट्टा चार, नोना और मिश्र यह सात इसके भेद हैं जल में अव्यक्त मधुर रस है आधारभूत वस्तु के धर्म के संबंध से रस में भेद उत्पन्न होता है गंध घ्राणेन्द्र से ग्राह्य गण गंध है यह पृथ्वी तन्मात्रा कहलाती है व्यक्त और अव्यक्त के भेद से यह दो प्रकार की है काय रूप में करम्भ दही मिश्रित सत की गव या तरकारी आदि की मिश्र गंध पुति दुर्गंध सौरम्य सुगंधी शांत और उग्र ये पुती और सौरम्य के ही भेद हैं कमल की गंध शांत है और चंपा या लहसुन की गंध उग्र है तथा अम्ल जैसे नींबू की गंध और बासी कढ़ी आदि की गंध ये छह प्रकार की गंध है इनके अतिरिक्त अवान्तर भेद तो अनंत है जैसे धूप धूम आदि की गंध गंध अपने आश्रय से अधिक देश में रहने वाली होती है अर्थात इसका आश्रयभूत द्रव्य जहाँ नहीं रहता वहाँ भी उस द्रव्य में रहने वाली गंध रहती है न्यायिक आदि के मत में जब किसी फूल की गंध कहीं दूर तक फैलती है तो यह समझा जाता है कि वायु के द्वारा उस फूल का भाग दूर तक चला जाता है और उसी के साथ साथ उसकी सुगंधी भी जाती है अर्थात द्रव्य रूप आश्रय के बिना उसका गुण कहीं नहीं जा सकता है किंतु वल्लभाचार्य के अनुसार द्रव्य को छोड़कर भी उसका गुण अन्यत्र चला जाता है नौवा भूत जिनमें सविशेष शब्द आदि गुण हो उन्हें भूत कहते हैं आकाश वायु तेजस जल तथा पृथ्वी ये पांच भूत हैं क्रमशः इनका वर्णन यहाँ किया जाता है